श्रावण मास महात्म महात्मा दसमोध्याय श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले का वर्णन ईश्वर उवाच अतः परम प्रवक्षा मंदवार विधि तब सनत्कुमारी यहाँ मंद ना श्रावण मासी देवायाजनम शनौ नृसिंह शनिश्च अंजनी नंदन च ईश्वर बोले हे सनत कुमार अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व तो नहीं होता है श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए कुडे स्तंभे थवाख्य नृसीह प्रतिमा शुभा हरिद्राजुक्चंद सहजगत्पतिम संपूज्यलीलपुष्पैश्च रक्त पीतोन नैवेद्यम खिचटी संय शाकुरसिमचा ब्राणा पूजये भीत पर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए तील तैल घृतस्नास प्रिम भवे तनैश्चर्दिने तैल प्रशस्तकमसु अभ्या अभ्यज्या ब्राह्मणा तदस्वासीस्तु तैलत स्वयं भज्य स्नाया कुकुटुबसहश मासान्न चकर्तव्य प्रीणा नरकेसरी तिल का तेल तथा हृदय स्नान भगवान नृसिंह को प्रिय है शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासनी स्त्रियों को उबटन करना चाहिए और कुटुम्ब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए इससे भगवान नृसिह प्रसन्न होते हैं चुर्षु वहसुश्रावणे मासी त्रत कुीत सदने लक्ष्मी स्थिरतरा भव धनधान्य सबद्धिश्च्र पुत्र भवत्के सुख भुक्त अन्ते वैकुंठमाया दिग्वी चत्कीर्ति नृसीह से प्रसाद तेत कथित सौम्य नृसीह व्रतमुतम इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए उसके घर में लक्ष्य पूर्ण रूप से स्थिर रहती है और धन धान्य की समृद्धि होती है पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है नृसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कृति होती है हे सौम्य मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा शीणनाय कर्तव्यम तत्णुस्वो ख्रमणमेक अभ्यज तेल तैलें स्नापे दुश्मिण नृसिहोक्न चांदेन भोज्ये श्रद्धया नृतम लोहम तिला दल चनैश्चर्पीणनाय श प्रियतामिति तनचरभिषेकम तिल तैल प्रता अक्षता पूजने तिलमाशय हे सनत कुमार अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धायुक्त होकर नृसिह के लिए बताए गए अन्न खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए तत्पश्चात तेल लोहा काला तिल काला उड़द काला कंबल प्रदान करना चाहिए इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है सनी देव मुझ पर प्रसन्न हो तदनंतर तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं ध्यानम तक्षा च स्वाविम तो मुड़े धन कृष्णवर्णों मंद काश्यप गोत्रज सौराष्ट्रदेश समूह सूर्यपुत्रो वरप्रदंडाकृतिम्डे सनील सुतिबाणा बाड़ सनधर यमाधीदेव जमाधिद ब्रह्म प्रत्यधिद कस्तुर्य गुरुगंध सुंगुलूपकन्न प्रियम विधि प्रकृति हे मुने अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा आप सावधान होकर सुनिए शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं मंद गति वाले हैं काश्यप गोत्र वाले हैं सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं सूर्य के पुत्र हैं वर प्रदान करने वाले हैं दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित है इंद्रनील मणि तुल्य कांति वाले हैं हाथों में धनुष बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं गिद्ध पर आरूढ़ है यम इनके अधिदेवता है ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता है ये कस्तूरी अगुरू का गंध तथा घुंगुल का धूप ग्रहण करते हैं इन्हें खिचड़ी प्रिय है इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है प्रतिमा पूजने चालाहमयी शुभा अस्ोदेशन पूजायां दान कृष्ण दिजोत्तम कृष्ण वस्त्र युगम दृष्णवस्तकाज्य विधिव प्राथय चुवीत इनके पूजन के लिए लोह लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए हे देश इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण वस्तु का दान करना चाहिए ब्राह्मण को काले रंग के दो वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए या नीलाय यह पुनर्न राजोषिता शनि नीलांजन प्रख्य मंदचेणी छायासंभूत तीशने चरम नमस्ते कौन संस्था पिंगलाय नमो सुन प्रणत आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया वे मुझ पर प्रसन्न हो नील अंजन के समान वर्ण वाले मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर्य को मैं नमस्कार करता हूँ मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है हे देवेश मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए थय्वा प्रणमे पुनः पुनः पूजने वैदिको मंत्र सन्नो दीति स्मृत त्रैवर्ण चुद्राण नाम, नाम मंत्र प्रकर्ति यद पूजय शु सहि तदीय तो भय तस्वने भविष्य एवेह तम विप्रज करिष्यति मानवाः वासरे वासरे प्राप्ते श्रावणे मासी भक्ति तनैश्चर्यकृत पीड़ा लेशोपिन इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए तीन वर्णों ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य के लिए शनि के पूजन में सन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शुद्ध के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से सनी देव का पूजन करेगा उन्हें स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा हे विप्र जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे उन्हें शनिश्चरकृत लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा प्रथमो वा द्वित चतु पंचमोपिवा सप्तम्चाष्टमो वापमो द्वादशप जन्मराशे स्थिति मंदपीडा चुते सदा समग्नेर से तत् जपो मत इंद्रनील मणिदान प्रद्या अत पर प्रवक्षा हनुमत्ष्ट विधि जन्म राशि से पहले दूसरे चौथे पांचवे, सातवें आठवें नौवें अथवा ब्यारहवें स्थान में ऐसे शनि सदा कष्ट पहुंचाता है शनि की शांति के लिए समग्नि इस मंत्र का जप कराना बताया गया है उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनीलमणि का दान करना चाहिए हे सनत कुमार इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूँगा शनिवारे श्रावणे शनिवार अभिषेक सामचरेत रुद्रमंत्रेण तैलें हनुमत् तैलिश्रित सिूरलपर्पयत जपकुसुमकमा चलांद भोजे दंदनी पुत्रम तथा अन्य उपचार कई यथा विधि यथावित श्रद्धा भक्ति समन्वित हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए जपा कुसुम की मालाओं से आप धतूरा की मालाओं से मंदार पुष्प की मालाओं से बटक बड़े के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जबे द्वादसना वाणी हनुमत्प्रीत ये हनुमान अंजनी सोनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्ट फागुन सख पिंगक्ष उदधिक्रमणस्व सीताशोक विनाशक दक्ष्मण प्राणदाता प्रातरुत्था जुये तस्वर्वस प्रजाते तत्पात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके बारह नामों का जप करें हनुमान अंजनी सूनु वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाता और धरपहा ये बारह नाम है जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन बारह नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है श्रावण मंदवारे तु एवराध्य वायुजम वज्रतुलल्य बलवान सो वेगवान नर वेगवान्े बुद्धिवैभव भूषि शत्रु संचय आप मित्रवृद्धि प्रजाते वीर्यवान्तिमा प्रसादादनी जटे आराधना करके मनुष्य व्रज्रतुल्य शरीरवाला निरोग और बलवान हो जाता है अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीरशाली तथा कृतिमान हो जाता है आंजने लय लक्ष हनुमत्कवचं पठेद अणिमा सिद्धीना साधक स्वामीताला दर्शना तस्वे पलायनते दश दिश कंपिता यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे, तो वह अरिमा आदि आठों सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक दसों दिशाओं में भाग जाते हैं अस्वस्थिंगन च स्वस्थ से पूजन मंद भिन्न कर्तव्य स्पर्शस्वस्थ तस्य लिंगनम तर्व समृद्धि पूजन सप्तरसु त्रावणेधि हे सत्त शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा तो पूजन करना चाहिए शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संप्रदायों संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है प्रत्येक मास में सातों वारों में पीपल का पूजन फलदायक है किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है स्कंद पुराणे ईश्वर सनत संवादे श्रावण मास महात्मे शनैश्चर नृसीह हनुमत्पूजनादी शनैश्चरकृत कथन नाम दसमोध्या